माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय मैं रवाना हुई मेरे साथ उस बोर्डिंग के बाहर के कमरे में रहने वाले एक सज्जन मेरे पीछे पीछे चले उनके साथ मेरा कोई परिचय नहीं था लेकिन वे मेरे साथ चल रहे हैं यह देखकर मेरी छाती धक धक करने लगी गौरी माँ जैसी कठोर प्रकृति की है वे इस व्यक्ति को मेरे साथ देख मुझे डांटेंगी मैंने उस सज्जन से कोई बातचीत नहीं की शारदेश्वरी आश्रम के फाटक पर पहुंचकर मैंने दरबान से कहा माताजी को बुलाओ कहना बाग बाजार से माँ के यहाँ से एक लड़की आकर आपसे मिलना चाहती है थोड़ी देर बाद ही गौरी माँ एक हाथ में घी का प्रदीप और एक हाथ में धोने के पात्र में धूप जलाकर नीचे उतरी मेरे प्रणाम करने पर वे बोली आज मैं क्या तुम्हारा प्रणाम ले सकती हूँ उन्होंने किसी तरह भी प्रणाम नहीं स्वीकार किया गौरी माँ बहुत देर तक मेरे मुंह के पास धोने के पात्र से आरती की तरह करने लगी मैं अवाक रह गई ऐसा करने के बाद ही पूर्वोक्त सज्जन उन्हें प्रणाम करने गए तुरंत ही गौरी माँ का चेहरा बदल गया उन सज्जन से उन्होंने कहाँ से आए हो तुम्हारा घर कहाँ है यहाँ क्यों आए हो उन्होंने मुझे दिखार कर कहा यह सुधीरा बसु के पास गई थी और वहाँ से यहाँ आएंगी यह सुनकर मैंने सोचा कि मैंने तो आपको देखा नहीं है इनके साथ आने से आपको देख सकूँगा इसीलिए आया हूँ गौरी माँ ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है उनके नाम बताने पर मैं उन्हें पहचान गई मैंने केवल उसका नाम सुना था गौरी माँ ने कहा पहचान गई तुम्हारा घर सिलट में है लेकिन गौरी माँ तो पर्दा नशीन नहीं है जो उन्हें देखने के लिए यहाँ आना होगा साधु देखना हो तो बेलूर मट जाओ स्त्री साधु को क्या देखोगे उन सज्जन ने कहा लगता है रविवार को आने पर आपके साथ बातें हो सकेंगे गौरी माँ ने कहा नहीं नहीं यहाँ मेरी सब लड़कियाँ रहती हैं यहाँ मुलाकात नहीं होगी इतना कहते ही वे सज्जन प्रणाम करके चले गए तब गौरी माँ मेरी ओर मुड़कर बोली माँ को तुम क्या सोचती हो माँ क्या केवल कैलाशेश्वरी है उन्हें मनुष्य मत समझना माँ गुरु हैं विश्व जलनी हैं। उन्हें तुमने गुरु रूप में स्वीकार किया है अब चिंता क्या है उसके बाद प्राय दो घंटे तक वे माँ और ठाकुर के संबंध में बोलने लगी मैं जिस तरह दरवाजे पर खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही गौरी माँ भी खड़ी होकर बातें करती रही अचानक गौरी माँ मुझे पकड़कर बोली चलो माँ की पूजा करने चले मैंने कहा बाग बाजार दोबारा जाने का मुझे आदेश नहीं है रात अधिक हो चली है बाद में मैं किस तरह जाऊंगी? गौरी माँ ने कहा चलो मैं माँ से कहूँगी मैं गौरी माँ के साथ चली दो छोटी लड़कियों को भी उन्होंने सांस ले लिया एक हाथ में फूल बेल पत्ता आदि था और दूसरे हाथ में फल मिठाई गौरी माँ के हाथ में एक कमंडल था रास्ते के दोनों ओर लोग अवाक होकर उन्हें देख रहे थे माँ के घर के दरवाजे पर पहुँचते ही मैंने सुना माँ कह रही है यह देखो गौर दासी आ गई रास्ते को गुलजार करके वहाँ जाकर मैंने समझा कि गौरी माँ की पूजा की ही आज के दिन माँ की आखिरी पूजा है और सब लोग पूजा कर चुके हैं गौरी माँ ने काली पूजा के समान ही बहुत देर तक माँ की पूजा की वह पूजा मानों देखने की वस्तु थी बाद में सब लोगों ने प्रसाद पाया गौरी मां ने कहा चिरोद को मैं दोबारा यहाँ लेती आई वह कह रही थी तुम्हारा आदेश नहीं है मैंने कहा माँ से मैं कह दूंगी माँ ने कहा ठीक किया उस दिन मैं माँ के घर पर ही रही वह रात कितने आनंद से व्यतीत हुई यह मैं जीवन भर नहीं भूल सकती